भारतीय व्याख्यान भारत के महापुरुष मद्रास में दिया हुआ भाषण भारतीय महापुरुषों के विषय में कुछ कहने के पहले मुझे उस समय का स्मरण होता है जिस समय का पता इतिहास को नहीं मिला जिस अतीत के अंधकार में बैठ कर भेद खोलने का पौराणिक परम्पराएँ प्रयत्न करती है भारत में इतने महापुरुष पैदा हुए हैं कि उनकी गणना नहीं हो सकती और महापुरुष पैदा करना छोड़ हजारों वर्षों से इस हिंदू जाति ने और क्या ही किया अतः इन महर्षियों में से युगान्तर करने वाले कुछ सर्वश्रेष्ठ आचार्यों का वर्णन अर्थात उनके चरित्र की आलोचना करके जो कुछ मैंने समझा है वही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूंगा पहले अपने शास्त्रों के संबंध में हमें कुछ जान लेना चाहिए हमारे शास्त्रों में सत्य के दो आदर्श हैं पहला वह है जिसे हम सनातन सत्य कहते हैं और दूसरा वह जो पहले की तरह प्रामाणिक न होने पर भी विशेष विशेष देश काल और पात्र पर प्रयुक्त है श्रुति अथवा वेदों में जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का पारस्परिक संबंध वर्णित है मनवादी स्मृतियों में याज्ञ बल्क्यादि संहिताओं में पुराणों और तंत्रों में दूसरे प्रकार का सत्य है यह दूसरी कोटि के ग्रंथ और शिक्षाएं श्रुति के अधीन है क्योंकि स्मृति और श्रुति में यदि विरोध हो तो श्रुति को ही प्रमाण स्वरूप ग्रहण करना होगा शास्त्र सम्मति यही है अभिप्राय यह है कि श्रुति में जीवात्मा की नियति और उसके चरम लक्ष्य विषयक मुख्य सिद्धांतों का वर्णन है और इनकी व्याख्या तथा विस्तार का काम स्मृतियों और पुराणों पर छोड़ दिया गया है वे प्रथमोक्त सत्य के ही सविस्तर वर्णन है साधारणतः मार्ग निर्देश के लिए श्रुति ही पर्याप्त है धार्मिक जीवन बिताने के लिए सार तत्व के विषय में श्रुति के कहे उपदेशों से अधिक ना और कुछ कहा जा सकता है और न कुछ जानने की आवश्यकता ही है इस विषय में जो कुछ आवश्यक है वह श्रुति में है जीवात्मा की सिद्धि प्राप्ति के लिए जो जो उपदेश चाहिए उनका संपूर्ण वर्णन श्रुति में है केवल विशेष अवस्थाओं के विधान श्रुति में नहीं है समय समय पर स्मृतियों ने इनकी व्यवस्था दी है श्रुति की एक अन्य विशेषता यह है कि अनेक महर्षियों ने श्रुति में विभिन्न सत्य संकलित किए हैं इनमें पुरुष अधिक हैं किंतु कुछ महिलाएं भी हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में अथवा जन्मकाल आदि के विषय में हमें बहुत कम ज्ञात है किंतु उनके सर्वोत्कृष्ट विचार जिन्हें श्रेष्ठ आविष्कार करना ही कहना ही उपयुक्त होगा हमारे देश के धर्म साहित्य वेदों में लिपिबद्ध और रक्षित है पर स्मृतियों में ऋषियों की जीवनी और प्राय उनकी कार्यकलाप विशेष रूप से देखने को मिलते हैं स्मृतियों में ही हम अद्भुत महाशक्तिशाली प्रभावोत्पादक और संसार को संचालित करने वाले व्यक्तियों का सर्वप्रथम परिचय प्राप्त करते हैं कभी कभी उनके समुन्नत और उज्जवल चरित्र उनके उपदेशों से भी अधिक उत्कृष्ट जान पड़ते हैं हमारे धर्म में निर्गुण सगुण ईश्वर की शिक्षा है यह उसकी एक विशेषता है जिसे हम समझना हमें समझना चाहिए उसमें व्यक्ति के संबंधों से रहित अनंत सनातन सिद्धांतों के साथ साथ असंख्य व्यक्तियों अर्थात अवतारों के भी उपदेश हैं परंतु श्रुति अथवा वेद ही हमारे धर्म के मूल स्रोत हैं जो पूर्णतः अपरू से है बड़े बड़े आचार्यों बड़े बड़े अवतारों और महर्षियों का उल्लेख स्मृतियों और पुराणों में है और ध्यान देने योग्य एक बात यह भी है कि केवल हमारे धर्म को छोड़कर संसार में प्रत्येक अन्य धर्म किसी धर्म प्रवर्तक अथवा धर्म प्रवर्तकों के जीवन से ही अविच्छिन्न रूप से संबद्ध है ईसाई धर्म ईसा के इस्लाम धर्म मोहम्मद के बौद्ध धर्म बुद्ध के जैन धर्म जिनों के और अनान्य धर्म अन्यन्नान्य व्यक्तियों के जीवन के ऊपर प्रतीक्षित है इसलिए इन महापुरुषों के जीवन के ऐतिहासिक प्रमाणों को लेकर उन धर्मों में जो पर्याप्त वाद विवाद होता है वह स्वाभाविक है यदि कभी इन प्राचीन महापुरुषों के अस्तित्व विषय ऐतिहासिक प्रमाण दुर्बल होते हैं तो उनकी धर्मरूपी अट्टालिका गिर कर चूर चूर हो जाती है हमारा धर्म व्यक्ति विशेष पर प्रतिष्ठित न होकर सनातन सिद्धांतों पर प्रतिष्ठित है अतः हम उस विपत्ति से मुक्त हैं किसी महापुरुष यहाँ तक कि किसी अवतार के कथन को ही तो अपना धर्म मानते हो ऐसा नहीं है कृष्ण के वचनों से वेदों की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती किंतु वे वेदों के अनुगामी हैं इसी से कृष्ण के वे वाक्य प्रमाण स्वरूप हैं कृष्ण वेदों के प्रमाण नहीं हैं किंतु वेद ही कृष्ण के प्रमाण हैं कृष्ण की महानता इस बात में है कि वेदों के जितने प्रचारक हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ वे ही हैं अनान्य अवतारों और समस्त महर्षियों के संबंध में भी ऐसा ही समझो हमारा प्रथम सिद्धांत है कि मनुष्य की पूर्णता प्राप्ति के लिए उसकी मुक्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है उसका वर्णन वेदों में है कोई और नया आविष्कार नहीं हो सकता समस्त ज्ञान के चरम लक्ष्य स्वरूप पूर्ण एकत्व के आगे तुम कभी बढ़ नहीं सकते इस पूर्ण एकत्व का आविष्कार बहुत पहले ही वेदों ने किया है इससे अधिक अग्रसर होना असंभव है तत्वमसी का आविष्कार हुआ है कि आध्यात्मिक ज्ञान संपूर्ण हो गया यह तत्वमसी वेदों में ही है विभिन्न देशकाल पात्र के अनुसार समय समय की केवल लोक शिक्षा शेष रह गई इस प्राचीन सनातन मार्ग में मनुष्यों का चलना ही शेष रह गया इसीलिए समय समय पर विभिन्न महापुरुषों और आचार्यों का अभ्युदय होता है गीता में श्री कृष्ण की इस प्रसिद्ध वाणी के अतिरिक्त उस तत्व का वर्णन ऐसे सुंदर और स्पष्ट रूप से कहीं नहीं हुआ है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मान हे भारत जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए समय समय पर अवतार ग्रहण करता हूँ यही भारतीय धारणा है इससे निष्कर्ष क्या निकलता है एक और ये सनातन तत्व हैं जो स्वतः प्रमाण हैं, जो किसी प्रकार की युक्ति के ऊपर नहीं टिके हैं जो बड़े से बड़े ऋषियों के अथवा तेजस्वी से तेजस्वी अवतारों के वाक्यों के ऊपर नहीं ठहरे हैं यह हमारा कहना है कि भारतीय विचारों की इस विशेषता के कारण हम वेदांत को ही संसार का एकमात्र सार्वभौम धर्म कहने का दावा कर सकते हैं और यह संसार का एकमात्र वर्तमान सार्वभौम धर्म है क्योंकि यह व्यक्ति विशेष के स्थान पर सिद्धांत की शिक्षा देता है व्यक्ति विशेष के चलाए हुए धर्म को संसार की समग्र मानव जाति ग्रहण नहीं कर सकती अपने ही देश में हम देखते हैं कि यहाँ कितने महापुरुष हो गए हैं हम एक छोटे से शहर में ही देखते हैं कि उस शहर के लोग अनेक व्यक्तियों को अपना आदर्श आदर्श चुनते हैं अतः समस्त संसार का एकमात्र आदर्श मुहम्मद बुद्ध अथवा ईसा मसीह ऐसा कोई एक व्यक्ति किस प्रकार हो सकता है अथवा समस्त नैतिकता आचरण आध्यात्मिकता तथा धर्म का सत्य एक व्यक्ति केवल एक व्यक्ति की आज्ञाप्ति पर किस प्रकार आधारित हो सकता है वेदांत धर्म में इस प्रकार किसी व्यक्ति विशेष के वाक्यों को प्रमाण मान लेने की आवश्यकता नहीं मनुष्य की सनातन प्रकृति ही इसका प्रमाण है जो इसका आचार शास्त्र मानव के सनातन आध्यात्मिक एकत्व पर प्रतिष्ठित है जो चेष्टा द्वारा प्राप्त नहीं होता किंतु पहले ही से लब्ध है दूसरी ओर हमारे ऋषियों ने अत्यंत प्राचीन काल से ही समझ लिया था कि मानव जाति का अधिकांश किसी व्यक्तित्व पर निर्भर करता है उनको किसी न किसी रूप में व्यक्ति विशेष ईश्वर अवश्य चाहिए जिन बुद्धदेव ने व्यक्ति विशेष ईश्वर के विरुद्ध प्रचार किया था उनके देह त्याग के पश्चात पचास वर्ष में ही उनके शिष्यों ने उनको ईश्वर मान लिया किंतु anyway, तो व्यक्ति विशेष ईश्वर की आवश्यकता है और हम जानते हैं कि, कि किसी व्यक्ति विशेष ईश्वर की वृथा कल्पना से बढ़कर जीवित ईश्वर श्लोक में समय समय पर उत्पन्न होकर हम लोगों के साथ रहते भी हैं जबकि काल्पनिक व्यक्ति विशेष ईश्वर इस तो सौ में निन्यानवे प्रतिशत उपासना के अयोग्य ही होते हैं किसी प्रकार के काल्पनिक ईश्वर की अपेक्षा अपनी काल्पनिक रचना की अपेक्षा अर्थात ईश्वर संबंधी जो भी धारणा हम बना सकते हैं उसकी अपेक्षा वे पूजा के अधिक योग्य हैं ईश्वर के संबंध में हम लोग जो भी धारणा रख सकते हैं उसकी अपेक्षा श्री कृष्ण बहुत बड़े हैं हम अपने मन में जितने उच्च आदर्श का विचार कर सकते हैं उसकी अपेक्षा बुद्धदेव अधिक उच्च आदर्श हैं जीवित आदर्श हैं इसीलिए सब प्रकार के काल्पनिक देवताओं को पदत्युत करके वे चिरकाल से मनुष्यों द्वारा पूजे जा रहे हैं हमारे ऋषि यह जानते थे इसीलिए उन्होंने समस्त भारतवासियों के लिए इन महापुरुषों की इन अवतारों की पूजा करने का मार्ग खोला है इतना ही नहीं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ अवतार हैं उन्होंने और भी आगे बढ़कर कहा है यद्यत विभूति मत श्री मधुरजीत मेवा तदेवा व गत्व मम तेजो स मनुष्यों में जहाँ अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होता है समझो वहाँ मैं वर्तमान हूँ मुझसे ही इस आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश होता है यह हिन्दुओं के लिए समस्त देशों के समस्त अवतारों की उपासना करने का द्वार खोल देता है हिंदू किसी भी देश के किसी भी साधु महात्मा की पूजा कर कर सकते हैं हम बहुधा ईसाइयों के गिरजों और मुसलमानों की मस्जिदों में भी जाकर उपासना करते हैं यह अच्छा है हम इस तरह उपासना क्यों न करें मैंने पहले ही कहा है हमारे धर्म सार्वभौम है यह इतना उदार इतना प्रशस्त है कि यह सब प्रकार के आदर्शों को आदरपूर्वक ग्रहण कर सकता है संसार में धर्मों के जितने आदर्श हैं उनको इसी समय ग्रहण किया जा सकता है और भविष्य में जो सारे विभिन्न आदर्श होंगे उनके लिए हम धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर सकते हैं उनको भी इसी प्रकार ग्रहण करना होगा वेदांत धर्म ही अपने विशाल भुजाओं को फैलाकर सबको हृदय से लगा लेगा ईश्वर के अवतार स्वरूप महान दृश्यों के संबंध में हमारी लगभग यही धारणा है इनकी अपेक्षा एक प्रकार के नीचे दर्जे के महापुरुष और हैं वेदों में ऋषि शब्द का उल्लेख बारंबार पाया जाता है और आजकल तो यह एक प्रचलित शब्द हो गया है आठ साक्य विशेष प्रमाण माने जाते हैं हमें इसका भाव समझना चाहिए ऋषि का अर्थ है मंत्रद्रष्टा अर्थात जिसने किसी तत्व का दर्शन किया हो अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रश्न पूछा जाता है कि धर्म का प्रमाण क्या है बाह्य इंद्रियों में धर्म की सत्यता प्रमाणित नहीं होती यह अत्यंत प्राचीन काल से ही ऋषियों ने कहा है यतो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह मन के सहित वाणी जिसको न पाकर जहाँ से लौट आती है न तत्र चक्षुर गति न वागति नो मन जहाँ आँखों की पहुँच नहीं जहाँ वाणी भी नहीं जा सकती और मन भी नहीं जा सकता युग युग से यही घोषणा रही है आत्मा का अस्तित्व ईश्वर का अस्तित्व अनंत जीवन मनुष्यों का चरम लक्ष्य आदि प्रश्नों का उत्तर बाह्य प्रकृति नहीं दे सकेगी यह मन सदा परिवर्तनशील है मानो यह सदा बहता जा रहा है यह परिमित है मानो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हैं यह प्रकृति किस प्रकार उस अनंत अपरिवर्तनशील अखंड अविभाज्य सनातन के विषय में कुछ कह सकती है यह कदापि संभव नहीं इतिहास इसका साक्षी है कि चैतन्य ही जड़ पदार्थ थे। इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की मनुष्य जाति ने जब कभी वृथा चेष्टा की है परिणाम कितना भयानक हुआ है फिर वह वेदोक्त ज्ञान कहाँ से आया ऋषि होने से यह ज्ञान प्राप्त होता है यह ज्ञान इंद्रियों में नहीं है पर क्या इंद्रिया ही मनुष्यों के लिए सब कुछ है यह कहने का किसे साहस है कि इंद्रिया ही सार सर्वस्व है हमारे जीवन में हम में से प्रत्येक के जीवन में संभवतः जब हमारे सामने ही किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है जब हमको कोई आघात पहुँचता है अथवा जब अत्यधिक आनंद हमको प्राप्त होता है उसमें शांति की क्षण आते हैं अनेक दूसरे अवसरों पर ऐसा भी होता है कि मन स्थिर होकर क्षण भर के लिए अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करते हैं उस अनंत की झलक पा जाता है जहाँ न मन की पहुँच है और न शब्दों की साधारण जनों के भी जीवन में ऐसा होता है पर इसको अभ्यास के द्वारा प्रगाढ़ स्थिर और पूर्ण रूप देना होगा युगों पहले ऋषियों ने आविष्कार किया था कि आत्मा न तो इंद्रियों द्वारा ही बद्ध है और न किसी सीमा से ही घिर सकती है केवल इतना ही नहीं वह वा इंद्रिय बाह्य ज्ञान के द्वारा ही सीमाबद्ध नहीं हो सकती हमें समझना होगा कि ज्ञान उस आत्मरूपी अनंत श्रृंखला का एक क्षुद्र अंश मात्र है सत्ता ज्ञान से अभिन्न नहीं है ज्ञान उसी सत्ता का एक अंश है ऋषियों ने ज्ञान की अतीत भूमि में निर्भर होकर आत्मा का अनुसंधान किया था ज्ञान पंचेंद्रियों और सीमाबद्ध है आध्यात्मिक जगत के सत्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को ज्ञान की अतीत भूमि में इंद्रियों के परे जाना होगा और इस समय भी ऐसे मनुष्य हैं जो पंचेंद्रियों की सीमा के परे जा सकते हैं ये ही ऋषि कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक सत्यों का साक्षात्कार किया है अपने सामने के इस मेज को जिस प्रकार हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं उसी तरह वेदोक्त सत्यों का प्रमाण भी प्रत्यक्ष अनुभव है यह हम इंद्रियों से देख रहे हैं और आध्यात्मिक सत्यों का भी हम जीवात्मा की ज्ञानातीत अवस्था में साक्षात करते हैं ऐसा ऋषित्व प्राप्त करना देश काल लिंग अथवा जाति विशेष के ऊपर निर्भर नहीं करता वास्यांग पूर्वक घोषणा करते हैं कि यह ऋषित्व ऋषियों के संतानों आर्य अनार्यों यहां तक कि मूलख्यों की भी सामान्य संपत्ति है